श्री राम वचनामृत परिच्छेद 85 पंडित शशधर को उपदेश काली ही ब्रह्म है ब्रह्म और शक्ति अभेद श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे में जमीन पर बैठे हैं पास श्री शशधर पंडित हैं जमीन पर चटाई बिछी है उस पर श्री राम पंडित शशधर तथा कई भक्त बैठे हैं कुछ लोग खाली जमीन पर ही बैठे हैं सुरेंद्र बाबूराम मास्टर हरीश लाटू हाजरा मली मल्लिक और आदि भक्त भी हैं श्री राम पंडित पद्मलोचन की बात कह रहे हैं पद्मलोचन बर्दवान महाराज की सभा पंडित थे दिन का तीसरा पहर है चार बजे का समय होगा आज सोमवार है तीस जून अठारह सौ चौरासी छः दिन हो गए जिस दिन रथ यात्रा थी उस दिन कलकत्ते में पंडित शशधर के साथ श्री राम की बातचीत हुई थी आज पंडित जी खुद आए हैं साथ में श्रीयुद्ध भूधर छट्टोपाध्याय और उनके बड़े भाई हैं कलकत्ते में इन्हीं के मकान पर पंडित शस्थर जी रहते हैं पंडित जी ज्ञान मार्गी हैं श्री राम कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं नित्यता जिनकी है लीला भी उन्हीं की है जो अखंड सच्चिदानंद है उन्हीं ने लीला के लिए अनेक रूपों को धारण किया है भगवत प्रसंग करते करते श्री राम कृष्ण बेहोश होते जा रहे हैं पंडित जी से कह रहे हैं भैया ब्रह्म सुमेरवत अटल और अचल है परंतु जिसमें न हिलने का भाव है उसमें हिलने का भाव भी है श्री कृष्ण प्रेम और आनंद से मस्त हो रहे हैं सुंदर कांड से गाने लगे एक के बाद दूसरा इस तरह कई गाने गाए गीतों का भाव पहला कौन जानता है कि काली कैसी है शर भी उनके दर्शन नहीं पाते दूसरा मेरी माँ किसी ऐसी वैसी स्त्री की लड़की नहीं है उसका नाम लेकर महेश्वर हलाहल पीकर भी बच गए उसके कटाक्ष मात्र से शुष्ट स्थिति और प्रलय होते हैं अनंत ब्रह्मांडों को वह अपने पेट में डाली हुई है उसके चरणों की शरण लेकर देवता संकट से उद्धार पाते हैं देवों के देव महादेव उसके पैरों के नीचे लौटते हैं तीसरा मेरी माँ में यह इतना ही गुण नहीं है कि वह शिव की सती है नहीं काल के काल भी उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं नग्न होकर वह शत्रुओं का संहार करती है महाकाल के हृदय से उसका हृदय में उसका वास है अच्छा मन कहो तो सही भला भ कैसी है जो अपने पति के हृदय में भी पाद प्रहार करती है राम प्रसाद कहते हैं माता की लीलाएँ समस्त बंधनों से परे हैं मन सावधानी के साथ प्रयत्न करते रहो इससे तुम्हारी मति शुद्ध हो जाएगी चौथा यह मैं सुरापान नहीं कर रहा हूं काली का नाम लेकर मैं सुधा पान करता हूं वह सुधा मुझे ऐसी मस्त कर देती है कि लोग मुझे मतवाला कहते हैं गुरु के दिए हुए बीज को लेकर इसमें प्रवृत्ति का मसाला डाल ज्ञान रूपी कलवार जब शराब खींचता है तब मेरा मतवाला मन उसका पान करता है यंत्रों से भरे हुए मूल मंत्र का शोधन करके वह तारा तारा कहा करता है राम प्रसाद कहता है ऐसी सुरा के पीने से चतुरवर्गों की प्राप्ति होती है पांचवा, श्यामा धन क्या कभी सबको थोड़े ही मिलता है बड़ी आफत है यह नादान मन समझाने पर भी नहीं समझता उन सुरंजित चरणों में प्राणों को सौंप देना शिव के लिए भी असाध्य है तो साधारण जनों की बात ही क्या श्री राम कृष्ण का भावावेश घट रहा है गाना बंद हो गया वे थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे फिर अपनी छोटी खाट पर जाकर बैठे पंडित जी गाना सुनकर मुग्ध हो गए बड़े ही विनय स्वर में श्री राम कृष्ण ने कहा क्या और गाना न होगा श्री राम कृष्ण कुछ देर बाद फिर गाने लगे पहला श्याम के चरण रूपी आकाश में मेरे मन की पतंग उड़ रही थी पाप की हवा के झोंकों से वह चक्कर खाकर गिर गई दूसरा अब मुझे एक अच्छा भाव मिल गया है यह भाव मैंने एक अच्छे भावुक से सीखा है जिस देश में रात नहीं है उसी देश का यह आदमी मुझे मिला है मैं दिन और रात को कुछ नहीं समझता संध्या को तो मैंने बंधा बना डाला है तीसरा तुम्हारे अभय चरणों में मैंने प्राणों को समर्पण कर दिया है अब मैंने यम की चिंता नहीं रखी ना मुझे अब उसका कोई भय ही है अपने शेर शिखा में मैंने काली नाम के महामंत्र की ग्रंथी लगा दी है भाव की हाट में देह बेच मैं दुर्गा नाम खरीद लाया हूँ श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूँ इस वाक्य को सुनकर पंडित जी की आँखों से आंसुओं की झड़ी लग गई श्री रामकृष्ण फिर गा रहे हैं पहला मैंने अपने हृदय में काली नाम के कल्पतरु को रोपित कर लिया है अब की बार जब यमराज आएँगे तब उन्हें हृदय खोलकर कर दिखाऊँगा इसीलिए बैठा हुआ हूँ देह के भीतर छह दुर्जन हैं उन्हें मैंने घर से निकाल दिया है राम कहते हैं श्री दुर्गा का नाम लेकर मैंने पहले ही से यात्रा आरम्भ कर दिया है दूसरा मन अपने में ही रहना किसी दूसरे के घर न जाना जो कुछ तू चाहेगा वह तुझे बैठे ही बैठे मिल जाएगा तू तो अपने अंतपुर में ही उसकी तलाश कर श्री रामकृष्ण गाकर बतला रहे हैं कि मुक्ति की अपेक्षा भक्ति बड़ी है गाना मुझे मुक्ति देते हुए कष्ट नहीं होता परंतु भक्ति देते बड़ी तकलीफ होती है जिसे मेरी भक्ति मिलती है वह सेवा का अधिकारी हो जाता है फिर उसे कौन पा सकता है वह त्रिलोक जयी हो जाता है शुद्ध भक्ति एकमात्र वृंदावन में है गोपियों के सिवा किसी दूसरे को उसका ज्ञान नहीं भक्ति ही के कारण नंद के यहाँ उन्हें पिता मानकर मैं उनकी बाधाओं को अपने सिर लेता हूँ पंडित जी ने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया है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 और भौरा फूल पर बैठकर जैसे अर्धस्फुट शब्दों में गुंजार करता है ज्ञानी नेति नेति विचार करता है इस तरह विचार करते हुए जहाँ उसे आनंद की प्राप्ति होती है वही ब्रह्म है ज्ञानी का स्वभाव कैसा है जानते हो ज्ञानी कानून के अनुसार चलता है मुझे चाणक्य ले गए थे वहाँ मैंने कई साधुओं को देखा उनमें कोई कोई कपड़ा सी रहे थे सब हंसते हैं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 कृष्ण किशोर की स्त्री उसे डांटने लगी कहा तुम किसे यह सब कह रहे हो राम कृष्ण को इस अवस्था के आने पर क्राम क्रोधादि दग्ध हो जाते हैं शरीर में कुछ फर्क नहीं होता वह दूसरे आदमियों के जैसा दिखाई देता है पर भीतर पोल और निर्मल हो जाता है भक्त ईश्वर दर्शन के बाद भी क्या शरीर रहता है श्री रामकृष्ण किसी किसी का कुछ कर्मों के लिए रह जाता है लोक शिक्षा के लिए गंगा नहाने से पाप धुल जाता है और मुक्ति हो जाती है परंतु आँख का अंधापन नहीं जाता परंतु इतना होता है कि पापों के लिए जिन कुछ कर जन्मों तक कर्म फल का भोग करना होता है वे जन्म फिर नहीं होते जिस चक्कर को वह लग चुक जिस चक्कर को वह लग चुका है बस उसे ही वह पूरा कर जाएगा बचे हुए के लिए फिर उसे चक्कर न लगाना होगा काम क्रोध आदि सब दग्ध हो जाते हैं शरीर सिर्फ कुछ कर्मों के लिए रह जाता है पंडित जी उसे ही संस्कार कहते हैं श्री राम कृष्ण विज्ञानी सदा ही ईश्वर के दर्शन किया करता है इसीलिए तो उसका इतना ढीला स्वभाव होता है वह आंखें खोलकर भी ईश्वर के दर्शन करता है कभी वह नित्य से लीला में आ जाता है और कभी लीला से नित्य में चला जाता है पंडित जी यह मैं नहीं समझा रामकृष्ण नीति का विचार करके वह उसी नित्य और अखंड सच्चिदानंद में पहुंच जाता है वह इस तरह विचार करता है वे न जीव हैं न संसार हैं न चौबीसों तत्व है नित्य में पहुंचकर फिर वह देखता है यह सब वे ही हुए हैं जीव जगत और चौबीसों तत्व यह सब दूध का दही जमा कर फिर उसे मथ कर मक्खन निकाला जाता है परंतु मक्खन के निकाल निकल आने पर वह देखता है जिस मट्ठे का मक्खन है उसी मक्खन का मट्ठा भी है छाल का ही गुदा है और गुदे की ही छाल पंडित जी भूधर से साहस्य समझे समझना बहुत मुश्किल है श्री राम के मक्खन हुआ तो मट्ठा भी हुआ है मक्खन को सोचने लगे तो साथ साथ मट्ठे को भी सोचना पड़ता है क्योंकि मट्ठा ना रहा तो मक्खन हो ही नहीं सकता अतएव नृत्य को मानो तो लीला भी माननी होगी अनलोम और विलोम साकार और निराकार के दर्शन कर लेने के बाद यह अवस्था है साकार चिन्मय रूप है और निराकार अखंड सच्चिदानंद यही सब कुछ हुए हैं इसीलिए विज्ञानी इस संसार को आनंद की कुटिया देखता है और ज्ञानी के लिए यह संसार धोखे की टट्टी है रामप्रसाद ने धोखे की टट्टी कहा है इसीलिए किसी ने उत्तर दिया यह संसार आनंद की कुटिया है मैं दही खाता हूँ और मजा लूटता हूँ अरे वैद्य तुझे बुद्धि भी नहीं है तू तो इतने उथले में है जरा जनक राजा को तो देख वे कितने तेजस्वी थे दोनों ओर वे संभालकर चलते थे तभी तो दूध का कटोरा साफ कर देते थे सब हँसते हैं विज्ञानी को विशेष रूप में ईश्वर का आनंद मिला है किसी ने दूध की बात ही बात सुनी है किसी ने दूध देखा भर है और किसी ने दूध पिया है विज्ञानी ने दूध पिया है पीकर स्वाद लिया है और हृष्ट पुष्ट भी हुआ है श्री रामकृष्ण कुछ देर के लिए चुप हो गए पंडित जी से उन्होंने तंबाकू पीने के लिए कहा पंडित जी दक्षिण पूर्व वाले लंबे बरामदे में तंबाकू पीने चले गए पंडित जी लौट फिर से भक्तों के साथ जमीन पर बैठ गए श्री राम कृष्ण छोटी खटिया पर बैठकर कर फिर वार्तालाप करने लगे श्री राम पंडित जी से जब आप तुमसे कहता हूँ आनंद तीन प्रकार के होते हैं विषयानंद भजनानंद और ब्रह्मानंद जिसमें लोग सदा ही लिप्त रहते हैं जो कामनी और कांचन का आनंद है उसे विषयानंद कहते हैं ईश्वर के नाम और गुणों का गान करने से जो आनंद मिलता है उसका नाम है भजनानंद और ईश्वर के दर्शन में जो आनंद है उसका नाम है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद को प्राप्त करके ऋषि स्पेक्षा बिहारी हो जाते थे चैतन्य देव की तीन तरह की अवस्थाएँ होती थी अंतर दशा, अर्थ अर्थबाह्य दशा और बाह्य दशा अंतर दशा में वे ईश्वर का दर्शन करके समाधिस्थ हो जाया करते थे जड़ समाधि की अवस्था हो जाती थी अर्थ अर्थबाह्य दशा में बाहर का कुछ होश रहता था बाह्य दशा में नाम और गुणों का कीर्तन करते थे हाजरा पंडित जी से अब तो आपने सब आपके सब संदेह मिट गए होंगे ना फिर पंडित जी से समाधि किसे कहते हैं जहाँ मन का लय हो जाता है ज्ञानी को जड़ समाधि होती है फिर अहम नहीं रह जाता भक्त योग की समाधि को चेतन समाधि कहते हैं इसमें सेव्य और सेवक का मैं रहता है रस रसिक का मैं, स्वाद के विषय और स्वाद लेने वाले का मैं, ईश्वर सेव्य है और भक्त सेवक ईश्वर रस स्वरूप है और भक्त रसिक ईश्वर स्वाद के विषय है और भक्त स्वाद लेने वाले वह चीनी नहीं बन जाता चीनी खाना पसंद करता है पंडित जी वे अगर संपूर्ण मैं का लय कर दे तो क्या हो अगर चीनी बन बना ले तो श्री राम के साहस तुम अपने मन की बात खोल कर कहो माँ कौशल्य एक बार खोल कर कहो सब हंसते हैं तो क्या नारस सनक सनातन सनंदन सनत कुमार शास्त्रों में नहीं है पंडित जी जी हाँ शास्त्रों में हैं श्री राम के उन लोगों ने ज्ञानी होकर भक्त का मय रख छोड़ा था तुमने भागवत नहीं पढ़ा पंडित जी कुछ पढ़ा है सब नहीं श्री राम की प्रार्थना करो वे दयामय हैं क्या वे भक्त की बात ना सुनेंगे वे कल्पतरु हैं उनके पास पहुँच कर जो जो प्रार्थना करेगा वह वही पाएगा पंडित जी मैंने यह सब इतना नहीं सोचा अब सब समझ रहा हूं श्री राम के ब्रह्म ज्ञान के बाद भी ईश्वर कुछ मैं रख देते हैं वह मैं भक्त का मैं है विद्या का मैं उससे इस अनंत लीला का स्वाद मिलता है मूसल अब घिस गया था थोड़ा सा रह गया था वेद के वन में गिरकर उसने कुल का कुल नष्ट कर दिया यद्वंश का इसी तरह ध्वंस हुआ उसी तरह विज्ञानी भक्त का मैं, विद्या का मैं रखते हैं लोक शिक्षण के लिए ऋषि डरपोक थे उनका यह भाव था कि किसी तरह पार हो जाए फिर कौन आता है सड़ी लकड़ी किसी तरह खुद तो बह जाती है परंतु उस पर अगर एक पक्षी भी बैठ जाए तो वह डूब जाती है नारदादी बहादुर लकड़ी हैं खुद भी बहते जाते हैं और कितने ही जीवों को भी सांस ले जाते हैं स्टीम बोट जहाज़ खुद भी पार हो जाता है और दूसरों को भी पार कर देता है नारदादी आचार्य विज्ञानी हैं दूसरे ऋषियों की अपेक्षा साहसी हैं जैसे पक्का खिलाड़ी जैसा चाहता है वैसे ही पासे पड़ते हैं प्रत्येक बार बिल्कुल ठीक पाँच कहो पाँच पड़े छह कहो छह नारदादि ऐसे खिलाड़ी हैं वह अपने शान में रह रहकर मूछों पर ताव देता रहता है जो सिर्फ ज्ञानी है उन्हें डर लगा रहता है जैसे संतरंज खेलते समय कच्चे खिलाड़ी सोचते हैं किसी तरह गोटी उठ जाए तो जी बचे विज्ञानी को किसी बात का डर नहीं है उसने साकार और निराकार दोनों को देखा है ईश्वर के साथ उसने बातचीत की है ईश्वर का आनंद पाया है उनका स्मरण करते हुए अगर उनका मन अखंड सच्चिदानंद में लीन हो जाता है तो भी उसे आनंद है और अगर मन लीन न हो तो लीला में रख भी आनंद पाता है जो केवल ज्ञानी है वह एक ही प्रकार के बहाव में पड़ा रहता है बस यही सोचता रहता है कि यह नहीं यह नहीं यह सब स्वप्नवत्न है मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए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 परंतु दूसरी स्त्री ने एक हाथ ज्यों का त्यों दबाए ही रखा केवल एक हाथ उठा कर ना तब जुलाहिन ने कहा अरे यह क्या आओ मैं दोनों हाथ उठाए हूँ पर दूसरी स्त्री एक बगल दबाकर ही नाचती रही और कहा भाई जिसे जैसा आता है फिर श्री रामकृष्ण कहने लगे मैं बगल में कुछ दबाता नहीं मैंने दोनों हाथ उठा दिए हैं इसीलिए मैं नित्य और लीला दोनों को स्वीकार करता हूँ